इसमें हम लोग वाक्य भाष्य देख रहे थे ईश्वर सिद्धि का विचार चल रहा था जैसे कोई सेवक सव्य का सेवा करने से सैव्य बुद्धि में संस्कार हो जाता है कि अने मत सेवा कृतम इसी प्रकार की कर्म जब करता है जंतु ईश्वर बुद्धि में संस्कार संस्कार हो जाता है कि इस व्यक्ति ने इस कर्म किया उस कर्म के अनुसार कालांतर देशांतर निमित्त को उपस्थित करवा करके ईश्वर फिर फल दाता होते हैं ऐसे विचार कल हुआ था आगे टीका में देखिए एवं प्रतिशर प्रसाद से स्वरवादीना अभिमत वास्तव भेद निराशा प्रक्रमते एवं तावत् निरीश्वरवादीन प्रति जो लोग ईश्वर का स्थिति को स्वीकार नहीं करते जैसे ये वैदिक दर्शन में भी सांख्य मीमांसा इत्यादि लोग ईश्वर को स्वीकार नहीं करते और जो अवैधिक मार्ग वाले है वो तो मानते ही नहीं है उनके प्रति ईश्वर प्रसाद ईश्वर है इसको सिद्ध करके से नाम अभिमत जो ईश्वरों को मानते हैं और वो लोग वो भी मानते हैं कि ईश्वर से जीव का वास्तव भेद है जैसे पतंजलि मत वाले होते हैं अथवा वैशेषिक न्याय ये ईश्वर को मानते हैं और ईश्वर से जीव वस्तुत भिन्न है ऐसा भी वो लोग मानते हैं अभी उसका निराश करने के लिए प्रक्रमते क्रमु धातु परस्मी पद आत्म है परस्मी है तो यहाँ प्रक्रमते हो गया तो परश्मीपद वो तो आकार करेगा हम प्रोपाभ्याम समर्थाभ्याम ऐसे सूत्र है प्र और उप अगर समान अर्थ का हो तो आत्मनिपद हो जाएगा प्रक्रमते उपक्रमते समान अर्थ होता है उपक्रम करते हैं प्रक्रम करते हैं तो समान अर्थ होने से आत्मनिपद हो जाएगा नहीं तो अगर आत्मनिपद अगर कैसे हुआ निश्चय हमको नहीं होगा तो फिर हम सोचेंगे कि यहाँ कर्तव्य प्राय क्रियाफल होकर के आत्मनिपद हो गया अर्थात ग्रंथकार अपने लिए ये कह रहे हैं इस प्रकार के अर्थ आएगा तो व्याकरण का थोड़ा ज्ञान होने से अर्थ लगाने में और सरल होता है भाष्य में सव चात्रात्मा जंतूना स जो ईश्वर सिद्ध किया गया है कहते हैं वही जंतुनाम आत्मा इसके लिए प्रमाण देते हैं नान्यो अथस्ती दृष्टा श्रोता मंता विज्ञाता नान्य तत्स्तिर प्रतिषेधश्रुते तत्वीचात्म आत्म तो अत अन्द्रष्टा नस्ति वाक्य दे दिया नान्योष्ठ अतोष्ति दृष्टा इसका अन्वय हो जाएगा अतः अतः अर्थात तो परमात्मा आत्मन अन्यो दृष्टा न अस्ति अर्थात दृष्टा अर्थात चेतन यही आत्मा जो कि ब्रह्म है वही ईश्वर है उससे भिन्न कोई दृष्टा नहीं है अगर जीव को वास्तविक ईश्वर से भिन्न मानेंगे ईश्वर तो एक चेतन हुआ और जीव भी और एक चेतन होकर के दृष्टा हो जाएगा तो इसलिए ये मंत्र कहता है कि जीव वास्तविक ईश्वर से भिन्न नहीं है क्योंकि यह कहता है कि दृष्टा तो एक ही है इससे भिन्न कोई दृष्टा नहीं है अगर जीव मानता है कि मैं भी दृष्टा हूँ श्रोता हूँ तो वास्तविक ईश्वरों से भिन्न नहीं है ये तात्पर्य है कहने का दृष्टा श्रोता ममता विज्ञाता वही ईश्वर ही है यह पुंगलिंग शब्द दिया गया अन्यत्र वही बृहदारण्य में नपुंसकलिंग में भी कहा गया नान्य अतोस्ती विज्ञायात्री वहाँ भी दृष्टि श्रोत्री मंत्री विज्ञात्री इस प्रकार के हैं अतः अर्थात इसी परमात्मा न ईश्वरात अन्य विज्ञात्री अर्थात जानने वाला कोई नपुंसकलिंग शब्द लिया कोई नहीं है इत्यादि आत्मातर प्रतिषेध श्रुते है अन्य आत्मा अर्थात परमात्मा से भिन्न जीवात्मा जैसे नया एक लोग वैशेषिक कहते हैं इसी प्रकार की आत्मांतर नहीं है उसका प्रतिषेध कर रहे हैं ये सब श्रुति और दूसरा तत्वमसी छ आत्मतो उपदेशा भिन्न नहीं है और वही है इस प्रकार के कहना अर्थात एक निषेध मुख एक विधि मुख कहते हैं ये भिन्न नहीं है और वही वास्तविक है तत्वमसी जो तत्व है वही तुम ही हो अर्थात उसे भिन्न नहीं है आत्मत्व उपदेशा जो तत्व है ईश्वर है वही आप हो ईश्वर में आत्मत्व का उपदेश किया जाता है न ही मृतपिंड कांचनात्मत्व न उपदेश्य अगर वास्तव भिन्न होता तो फिर आप ही तत्व हो ऐसा कहना नहीं है जैसे कोई मृतपिंड सामने है और उसको कहेगा तो ईदम कांचनम कांचनम सुवर्णम सामने में मृत पिंड है उसको कोई नहीं कहेगा कि यह सुवर्ण है क्यों जानता है वास्तव भिन्न है अगर वास्तव भिन्न होता तथा तो तुम अर्थात ईश्वर से जीव अगर वास्तव भिन्न होता तो आप ही ईश्वर हो ईश्वर अर्थात परमात्मा हो ब्रह्म हो इस प्रकार के उपदेश नहीं किया जाना चाहिए तो ये प्रमाण देते हैं कि जो जीव है वास्तव व ईश्वर से भिन्न नहीं है टीका में पूर्व पक्ष अभी अनुमान दे रहा है जीव ईश्वराद भिन्नस तो ये अनुमान दे दिया जीव ईश्वराद भिन्नस पक्ष क्या हो जाएगा जीव साध्य ईश्वर भेद ईश्वराद भिन्न अर्थात ईश्वर भेद और, और हेतु हो गया विरुद्ध धर्माक्रांतत्व ये हो गया हेतु और उसके लिए व्याप्ति कहते हैं यो यदर्म यो यदि धर्माक्रांत स तत्व भिन्न यथा अश्वान इति तो ये हो गया व्याप्ति प्रतिपादक दृष्टांत वचनम उसको क्या कहा जाता है व्याप्ति प्रतिपादक दृष्टांत वचनम प्रतिज्ञा पंचावय में द्वितीय अवय क्या है हेतु उदाहरण उदाहरण का संज्ञा क्या है व्याप्ति प्रतिपादक दृष्टान्त वचनम उसका उदाहरण कहा जाता है तो ये हो गया यो यत विरुद्ध स तत्व भिन्न ये बता दिए व्याप्ति व्याप्ति को प्रतिपादन करने वाले दृष्टांत भी देना चाहिए तो दृष्टांत कहते हैं यथा अश्वान् महिष अस्वात्म महिष अश्वसे महिष ये ततो भिन्न अश्व से मही भिन्न है क्यों कहते हैं विरुद्ध धर्माक्रांत एक सफभवत्व किस में रहेगा अश्व में और में तो ये विरुद्ध धर्माक्रांत श्रृंगित्व अश्व में रहा एक सफभवत्व मही सम में नहीं रहा विरुद्ध धर्माक्रांत हुआ तो यो यद् विरुद्ध धर्माक्रांत स तत्व भिन्न ये हो गया व्याप्ति प्रतिपादक व्याप्ति का ये यहाँ बता दिए और उसको कहने वाला दृष्टान्त तो वचन अस्वान महिष तो ये अवयव का नाम क्या हो गया उदाहरण इति अनुमान उद्भाव्य अभी विरुद्ध धर्माक्रांतत्व जीव में है तो होने से ईश्वर भिन्न तम ये भी रहना पड़ेगा जो जिसे विरुद्ध धर्माक्रांतत्व तो रहेगा वो उससे भिन्न होगा तो जीव ईश्वर में विरुद्ध धर्मक्रांत सब कैसे है उसको आगे दिखाएंगे भाष्य में ठीक है अनुमानम अनुमान का उद्भावन करके पूर्व पक्ष ने ऐसा अनुमान का उद्भावन मतलब पूर्व पक्ष ऐसा अनुमान मन में रखा है सिद्धांती पूर्व पक्ष का मन को जान करके जब कहते हैं आसंख्य उद्भाव्य इसका अर्थ है कि पूर्व पक्ष चुप बैठा है सिद्धांति उसका बात को कह रहा है आप ऐसे सोचते हैं इसको कह जाता है कहीं देखेगा इति आसंकते वहाव पक्ष बैठा है वो कह रहा है किंतु इति आशंका उद्भाव्य अथवा आसंख्य आसंख्य का अर्थ हो गया कि आशंका मदभाव्य अर्थात वहाँ पूर्व पक्ष नहीं है सिद्धांति वो वाक्य ही कह रहे है इसी प्रकार यहा ये जो पूर्व पक्ष वाक्य हो गया सिद्धांति उसका उद्भावन करके आगे उत्तर देता है सिद्धांति तस्य भेद निंदा अनुपपत्ति अनुग्रहिता भेद श्रुति विरोधात कालात्यपदिष्टत्व आह तस् पूर्वपक्ष ने अनुमान दे दिया अनुमानस्य ये जो पूर्व का अनुमान हुआ सिद्धांति कह रहे हैं कि भेद निंदा अनुपपत्ति अनुपपत्ति ये वेदांत में कौन सा प्रमाण है अर्थापत्ति सिद्धांति कहता है कि आप अनुमान दिए और हमारे पास अर्थापति प्रमाण है और अर्थापति प्रमाण भी हमारा श्रुति के द्वारा अनुग्रहित तो है तो इसलिए सिद्धांत कहते हैं हमारा दो प्रमाण है और सबसे बड़ा प्रमाण है श्रुति प्रमाण तो हम श्रुति प्रमाण देते हैं और साथ में अर्थापति प्रमाण देते हैं आप केवल अनुमान प्रमाण देते हैं तो सिद्धांति भी कह रहे हैं भेद निंदा अनुपत्ति भेदश वास्तवत्व भेद अगर वास्तव होगा तो फिर उसकी निंदा नहीं होनी चाहिए भेद से वास्तवन अनुपपद्यते भेद तद्दा न उपपद्यते अनुपद्य कार न उपपद्यते उपपद्य भेद से न उपपद्यते तो कहेंगे भेद निंदा न हो किंतु भेद का निंदा हुआ है नहीं हुआ है तो हम नहीं जैसे कहा जाता है दीवा अभुंजान सेवदत्त रात्रिभोजन विना पीन न उपपद्यते दिन में जो भोजन नहीं करता है ऐसा देवदत्त रात्रि भोजन नहीं करेगा तो पी नीन तुम, तुम स्थूलता मोटापन स्थूलत्व नहीं आएगा तो हम कह सकते हैं क्या स्थूलत्व महाभूत ऐसा कह सकते हैं नहीं कह सकते क्योंकि प्रत्यक्ष दृष्टि है तो इसी प्रकार के हम यह कहेंगे कि भेद निंदा महाभूत भेद निंदा न हो ऐसा नहीं कह पाएंगे क्योंकि दिखता है तो दिखने से अभी भेद निंदा हुआ है तो भेद से वास्तवत्व न उपपद्यते अभी निंदा अन्यथा अनुपत्या भेद से न सिद्धेति अगर वास्तव होगा तो निंदा नहीं होनी चाहिए तो निंदा किया गया मतलब वास्तव नहीं है ये सिद्धांती अर्थापत्ति प्रमाण देता है और ये अर्थापत्ति के द्वारा अनुग्रहित तो हो गया भेद श्रुति भेद श्रुति मुख्य है और उसका अनुग्राहक अर्थात तो सहायक हो गया ये जो अर्थापत्ति प्रमाण वेदांत मत में सिद्धांत मत में सर्वदा श्रुति मुख्य प्रमाण है बाकी अनुमान अर्थापत्ति ये सब जो आएंगे उसका सहायक सहकारी होकर के आएंगे श्रुति मुख्य प्रमाण है इसलिए सिद्धांत कह रहे हैं कि भेद निंदा अनुपपत्ति के द्वारा अनुग्रहिता हो गई भेद श्रुति अभेद श्रुति सॉरी अभेद श्रुति तो अभेद श्रुति के साथ विरोध होता है आप जो भेद का अनुमान देते हैं इसलिए आपका साध्य हो गया भेद और श्रुति कहती है अभेद तो आपका साध्य पक्ष में बाध हो जाएगा तो बाध हो जाएगा पक्ष में इसको कहते हैं कालात्यय अपदिष्ट बाध का अन्य नाम है कालात्यय उपदिष्ट कालात्यय अर्थात तो साध्यस्य कालस्य काल से उपदिष्ट अपदिष्ट उपदिष्ट समानार्थ कहें साध्य कालस्य से अत्ययन अर्थात अभावन जिस समय में साध्य नहीं है उसी समय में आप ये हेतु को कह रहे हैं अर्थात ये हेतु पक्ष में साध्य को सिद्ध नहीं कर पाएगा जैसे कहते हैं बन्ही अनुष्ण क्यों द्रव्यत्वात। दृष्टांत तो क्या देंगे जलव जल में द्रव्यत्वम रहेगा और अनुष्णत्वम रहेगा तो कहेंगे हो गया अभी यत्रा यत्र, यत्र द्रव्यत्वम तत्र तत्र अनुष्णत्व कहकर के बन्ही में चलेंगे बन्धि में द्रव्यत्म है इसलिए वहां भी अनुष्णतम होना चाहिए किंतु कहते हैं कि यह कालात्यय अपदिष्ट कालस्य साध्य कालस्य साध्य हो व, व, साध्ध्यो, साध्ध्यो गया अनुष्णत्म ये बन्धि में अनुष्णत्म है क्या तो जिस समय में पक्षे में साध्य अनुष्णत्म नहीं है उस समय में आप ये हेतु को वहां रख रहे हैं तो इस प्रकार हेतु साध्य को प्रमाण नहीं करेगा इसको कहते हैं बाध हो। दोष होता है कालात्यय अपदिष्टत्व दो नंबर टिप्पणी दे दिए कालात्य कालातेदिष्टत्व बाधित बाधि ओहो तो छुट गया ठीक है उसमें अच्छा ठीक है आप लोगों का पुस्तक तो है बाधितत्व ठीक है अच्छा। बाधितत्व इत्यर्थ सिद्धांत कहता है कि आपका जो अनुमान में हेतु है वो हेतु बाधित तो हो गया भाष्य में ज्ञान शक्ति कर्मो कर्मो उपास्य उपासक शुद्धा शुद्ध मुक्ता मुक्त भेदा भेदात आत्म भेद एवं चेत ये पूर्व का वाक्य है ज्ञान शक्ति कर्म उपास्य उपासक शुद्ध शुद्ध मुक्त मुक्त भेदात इसलिए जीव और ईश्वर में भेद हो जाएगा ईश्वर का ज्ञान नित्य है और नित्य है और सर्व विषयक है और जीवो का ज्ञान अनित्य है और सर्व विषयक है ये कतिचित विषयक है ज्ञान में भेद आया शक्ति ईश्वर सर्वशक्तिमान और जीव तो अल्प शक्तिमान हो गया कर्म ईश्वर का कर्म हो गया जगत सर, सर, सर्जनम और जीव एक घटो बनाने में भी, बना भी कितना कठिन है घट छोड़ो एक अच्छा सा रोटी बनाने कितना कठिन है इधर जल जाएगा इधर जल कितना कठिन है और कर्म आगे उपास्य उपासक जीव हो जाएगा उपासक ईश्वर हो जाएंगे उपास्य शुद्ध अशुद्ध ये पंचदशी पढ़ेंगे कहा जाएगा ये जो जीव है ये मलिन सत्व प्रधान और जो ईश्वर होंगे शुद्ध सत्व प्रधान इस प्रकार के शुद्ध अशुद्ध कहा जाएगा और मुक्त अमुक्त तो ये जीव जो है अमुक्त है ईश्वर मुक्त है इस प्रकार की तो ये आप लोग जो ऊपर ग्रंथ पढ़ेंगे कहते हैं ईश्वर में भी अविद्या है जीवों में तो अविद्या है अनुभव में आता है वो है, ईश्वर में भी अविद्या है कैसे अविद्या हो गया भाई ईश्वर में क्योंकि अविद्या का दो कार्य होता है एक आवरण करेगा और एक विक्षेप करेगा तो ईश्वर में वो आवरण अंश नहीं है अर्थात तो ईश्वर निश्चय है कि अंक तो भाई ब्रह्म है किंतु ईश्वर को थोड़ा विक्षेप भी है विक्षेप अर्थात ईश्वर को जगत दिख रहा है नहीं दिख रहा है नहीं तो सृष्टि कैसे करेगा इस अंशों को लेकर के कहा जाता है कहीं कहीं विचार देते हैं शंशारी इत्यादि में विचार दिखाए हैं तो ईश्वर में थोड़ा विद्या मानेंगे नहीं तो ये जगत सृष्टि और नहीं कर पाएगा किंतु होने पर भी वो मुक्त जैसे जीवन मुक्त का अवस्था होता है इसी प्रकार की मुक्त मुक्त भेदात इसलिए आत्म भेद अर्थात ईश्वर और अर जीव ये भेद हो जाएगा एवं चेत सिद्धांत भेद दृष्टि ने अपवादाकृष्टि भेद दृष्टि दृष्टि दृष्टि भेद तस्य तवादात अप अपवादा अर्थात अप निंदा करना टीका में संग्रह वाक्यं विवृणत ये हो गया संग्रह वाक्य भेद दृष्टि न संग्रहवाक्य पूरा ज्ञान शक्ति कर्म उपास्य उपासक कर शुद्धा शुद्ध मुक्ता मुक्ता ये पूरा अर्थात पूर्वपक्ष सिद्धांति ये पूरा को लेकर के संग्रहवाक्य आप लोग देखेंगे अच्छा धीरे धीरे जब पढ़ेंगे देखेंगे ब्रह्म सूत्र का सूत्र आएगा कभी कभी लंबा लंबा सूत्र आएगा कभी सूत्र आएगा केवल पूर्वपक्ष का है कभी सूत्र आएगा केवल सिद्धांति का है कभी सूत्र आएगा एक अंश पूर्वपक्ष का है एक अंश सिद्धांति का है और यह हाँ जो जितने संग्रह वाक्य आते हैं ये इसीलिए कि वाक्यभाष्य आया है कि क्योंकि कैनोपनिषद का कोई भी मंत्र ब्रह्मसूत्र में नहीं है तो इसलिए भगवान भाष्यकार इनको सब सूत्र आकार में बनाते हैं इसको हम लोग संग्रह वाक्य कह देते हैं संग्रह अर्थात संक्षेप एणा यह सब बात कहा जाता है आगे फिर उसका विवरण कहेंगे तो कहीं कहीं ऐसा होता है कि उसमें पूर्वपक्ष अंश भी रहेगा और सिद्धांत अंश भी रहेगा ब्रह्मसूत्र में कई जगह ऐसे देखेंगे तय संग्रह वाक्य में पूर्व पक्षी अंश हो गया आगे सिद्धांत अंश हो गया भेद भेदृष्टि अपवादात अभी पूर्व पक्षी अंश का आरंभ करते हैं वर्णन करना पूर्व पक्ष कह रहा है भाष्य में यद उत्तम आप सिद्धांति जो बात कहे क्या कहे संसारिण ईश्वराद ये जो संसारी होते हैं वो ईश्वर से अभिन्ना ऐसे आप जो कहे तन् ये बात ठीक नहीं है किसके पास मुझे ऐसा ही है हाँ बड़े में होना चाहिए होने से ठीक है हाँ ठीक है ये नए पुस्तक में आए हैं मतलब ये तो पूरा न है अभी तो नया आ रहा है बेहद दृष्टि अपबादत क्योंकि यहाँ पूरा हो गया उससे पहले चैन नौ के बाद विरम है ठीक है पूर्व कह रहा है यद उत्तम आपने आपके द्वारा जो कहा गया संसारी न ईश्वराद अन्य संसारी ईश्वर से अभिन्ना है ऐसा जो आपने कहे तन्ना पूर्व पक्ष कहता है ठीक नहीं है तो फिर सिद्धांति पूछता है किंग तरी अभिन्न नहीं है तो फिर क्या होगा पूर्व कहता है भेद है वो तो भेद भिन्न ही है कौन भिन्न हो जाएंगे कहते हैं संसारी आत्म नाम अर्थात जीवात्म नाम जीवात्मा ईश्वर से भिन्न हो जाएंगे भिन्न है सिद्धांती पूछता है कस्मात क्यों भिन्न हो जाएंगे पूर्व पक्ष कहता है कि लक्षण भेदात। जीव और ईश्वर में लक्षण भेद है कैसे लक्षण भेद है पूर्व पक्ष दृष्टान्त देता है अश्विशत लक्षण भेद है सिद्धांती पूछता है कथम लक्षण भेद ये लक्षण भेद कैसे हो गया किसका किसका बीच में अश्व महिष्य में इसका लक्षण भेद बताना पड़ेगा दृष्टांत में जीव ऋष दाष्टान्तिक में अश्व को तो दृष्टान दिया अश्वहिष व्या गया अच्छा हाँ। कथम लक्षण भेद सिद्धांत पूछता है पूर्व पक्ष कहता है इति उचित बताते हैं ईश्वर से तावन नित्यंग सर्व विषय ज्ञान सवित्री प्रकाशवत ईश्वर सेबत प्रथम नित्य सर्विषय ज्ञान ईश्वर का ज्ञान नित्य है और सर्विषय सर्विषय ज्ञान समाज कैसे कहेंगे विशेष शब्द तो कौन सा लिंग में लिंग में तो कैसा होगा समास विषय ज्ञान तो से ज्ञानम कैसे कहते हैं सवित्री प्रकाशवत सवित्री प्रकाश जैसे सविता सभी कुछ को प्रकाश कर देता है इसी प्रकार की तो यह सर्व विषय ज्ञानम सवित्री प्रकाश को दृष्टांत देने का अर्थ है कि अभिकार अवस्था में ज्ञान होना जैसा कोई जा रहा है रास्ते में देखा कुछ दुर्घटना हो गया उसका चित्त विकारी हो गया तो इस प्रकार की नहीं है उसी दुर्घटना को सूर्य भी प्रकाश किया किन्तु सूर्य विकारी नहीं हो जाएगा तो ईश्वर ज्ञान इसी प्रकार कहते हैं सवित्री प्रकाश के प्रकाशव केवल प्रकाश कर देगा तो उससे कुछ विकार नहीं आ जाएगा धीरे धीरे हम लोग को भी ये सब अभ्यास करना है नहीं तो क्या ना परिस्थिति परिवेश हम हमेशा विकारी हो जाते हैं तो अपने को अलग नहीं रख पाते हैं ये सब अभ्यास करना है तो सवित्र प्रकाशवत होना है तथ तो विपरीतम तो संसारिणाम ये हो गया ईश्वर का ज्ञान उससे विपरीत संसारिणाम ज्ञान कैसा है कहते हैं खद्योत्स्य ईश्वर का तो हो गया सूर्य का जैसा और इसको हो गया खद्योत खद्यो एकदम नित्य दिखता रहता है वो बंद होगा और थोड़ा सा थोड़ा सा ही होगा तथे शक्ति भेदी ईश्वर और जीवन में शक्ति भेद भी है नित्या सर्व विषयाच ईश्वर शक्ति विपरीत ई ईश्वर सक्तिर शक्ति नित्या है और सर्व है सर्व अर्थात सभी का शासन करने वाले ईश्वर शक्ति है और इतर से जीव से विपरीता अनित्या है और अल्प विषय है ईश्वर का कर्म हो गया चित्त स्वरूप आत्मसत्ता मात्र निमित्तम ईश्वर ईश्वर का कर्म कैसा होता है कहते हैं चित्त स्वरूप आत्मसत्ता मात्र केवल निमित्त बन जाना केवल रह जाना जैसे सूर्य सारे प्राणियों का कर्म में प्रवृत्त होने का निमित्त है सूर्य किंतु सूर्य वास्तविक कुछ करता है ना उदय हो जाना इतना ही उसका कार्य है केवल उदय हो जाना इसी प्रकार की यहाँ कहते हैं चित्त स्वरूप आत्म सत्ता मात्र केवल अर्थात तो उसका विद्यमान होना यही निमित्तम यश कर्मण ईश्वर का जो कर्म चित्त स्वरूप आत्मसत्तामात्र कर्मणः वो कर्म हो जाएगा चित्त स्वरूप आत्मसत्ता ईश्वर से कर्म दृष्टांत देते हैं दृष्टांत देते हैं औष्ण्य स्वरूप द्रव्य सत्ता मात्र निमित्त दहन कर्म बथ औूप द्रव्य औष्ण्य स्वरूप द्रव्य कौन सा द्रव्य होता है अग्नि उसके सत्ता मात्र निमित्त है दहन अग्नि के पास आने से जल जाएगा ना फिर अग्नि को कुछ करना पड़ेगा और जलाने के लिए तो केवल सत्ता सत्तामात्र औष्ण स्वरूप द्रव्य का सत्तामात्र निमित्त यश्य दहन से दहन कर्मण ये दृष्टांत तो दे दे और दृष्टांत तो देते हैं राजा अयस्कांत प्रकाश कर्म बच्च स्वात्म अविक्रिया रूपम राजा राजा का उपस्थिति मात्र से सारे कार्य होते रहते हैं और अयस्कांत अयश कांत मणि चुंबक कहते हैं चुंबक का उपस्थिति मात्र से लौह कर्ण में जो उनका अभिमुखीकरण होना है वो हो जाता है और वो अयस्कांत मणि वो स्वयं कुछ नहीं करता है उसका विद्यमानता मात्र से लौह कर्ण में अभिमुख्य आ जाता है और बाकी प्रकाश प्रकाश अर्थात प्रदीप प्रकाश अथवा सूर्य प्रकाश जैसा सब केवल प्रकाश का उपस्थिति मात्र से कर्म हो जाता है स्वात्म अभिक्रिया रूपम तराज़ा तो में अयस्कांत मणि में प्रकाश में कोई विक्रिया नहीं होती है तो उसका उपस्थिति मात्र से कर्म हो जाते हैं स्वात्मा रूपम इसका स्पष्टीकरण टीका में देते हैं स्वात्म अविक्रियाारूपम जगत उपादनादि लक्षण कर्म ईश्वर जगत उपादान आदि दो नंबर टिप्पणी देखे जगत उत्पादनादिर्थ क्योंकि जगत का उपादाना बनना ये कोई कर्म नहीं है क्रिया नहीं है इसलिए कहते हैं जगत उत्पादनादि इत्यर्थ इति अर्थ ऐसा संशोधन करना नहीं है उपादान का अर्थ हो गया उत्पादन तथा तो तथा तो पाठ वी प्रकार की पाठ था अभी विपर्यासम गत अभी विपर्यासम त्रुटि हो गई तो कहते हैं कि स्खलित तो हो गया इसको क्या है कि शब्द कहते हैं जो लिखने का समय में आजकल तो टाइप कर देते हैं पहले लिखते थे और उस समय में कोई ये नहीं था कोई जो फाउंटेन पेन ये भी नहीं था आप लोगों से बहुत लोग फाउंटेन पेन भी देखे नहीं होंगे जिसमें सही भरा जाता था उससे पहले जो बड़े महर्षि वगैरह लिखे थे वो वो तो इसको ऐसे डुबाएंगे थोड़ा सा उसमें आएगा कोई दो चार अक्षर लिखेंगे फिर खत्म हो जाएगा फिर डुबाएंगे फिर करेंगे और डुबा करके ला करके लिखने का समय में हाथ अगर थोड़ा ऊपर हो गया कहीं हो गया जो लिखा गया है वहां वो सही गिर जाएगा गिर जाने से क्या होगा जिस अक्षर अक्षरांश के ऊपर वो सही गिर गया तो वो अक्षरांश दिखेगा नहीं आगे वाला उसको जब उतारेगा दूसरा कागज में फिर तो उसको अक्षर नहीं दिखने से वो उसको छोड़ करके आगे लिखेगा यहाँ जैसे उत्पादन होना चाहिए उसका जगह में उपादान हो गया तो क्या हुआ कहते हैं कि दिखा नहीं उसके ऊपर अगर उसका एक शब्द है में आया है एक दो बार अभी स्मरण नहीं हो रहा है इसी प्रकार की क्या थी मुक्ता बल्ली में भी है अच्छा मुक्तावल चित सु में एक दो बार दिए है अच्छा अर्थात तो इसलिए बड़े महाराज जी कहते हैं कि वहां उत्पादन ऐसे होना चाहिए देखिये टीका में स्वात्मनो अविक्रिया रूपम जगत उत्पादनादि लक्षणम कर्म ईश्वर दक्षिण पार्श्व से अन्वय होगा ईश्वर कर्म जगत उत्पादनादि लक्षणम स्वात्मनो अविक्रिया रूपम अपने में कोई विक्रिया नहीं हो रही है और जगत का उत्पादन हो रहा है इसी प्रकार के जैसे स्वप्न देखने का समय में तो ये स्वप्न जिसका सृष्टि है वो स्वयं कुछ विकारी नहीं हो जाता है स्वप्न तो चलते रहते हैं इसी प्रकार की जैसे व्यावहारिक प्रमाता का सृष्ट हो गया स्वप्न स्वप्न के चलते ये भिकारी नहीं हो जाता है कितना कितना बनाता है स्वप्न इसी प्रकार की पारमार्थिक ईश्वर ये इस व्यावहारिक जगत को बनाने का समय में कोई विकारी नहीं हो जाएगा इसी प्रकार की ये दृष्टान्त तो। टीका में अच्छा आगे भाष्य में विपरीतम इतरस्य ईश्वर का कार्य हो गया कि अपने में कोई विकार नहीं हो करके उपस्थिति मात्र से अन्य में प्रवृत्ति करवा देना ये ईश्वर का विपरीतम ईश्वर जी, इतरस्य जीव ईश्वर तो विकारी हो जाता है क्रिया करने का समय में उपासित इति वचनाद उपास्य ईश्वर गुरु राजवत उपासित कहीं आता है तो ये गुरु उपासित गुरुम उपासित तो उपासित कहने से उपासिति वचना तो उपास्य कौन हो जाएगा ईश्वर गुरु राजा ये उपासित होते अर्थात तो उपासना का ये विषय होकर के उपास्य होते हैं और उपासक इतर शिष्य अभत्य ये उपासक होते हैं उपकारक होते हैं उपासना करने वाले तो उपास्य उपासक भाव से भी जीव ईश्वर भिन्न हो गए और शुद्ध अशुद्ध कहा अपहत पापमा अपहत पाप्मा, पाप्मा श्रवणान नित्य शुद्ध ईश्वर ईश्वर नित्य शुद्ध क्यों अपहत पापमा अर्थात अपहतम पाप्मा पापम दपुंसकलिंग हो जाएगा अपहतम पाप्म अपहत पापमा पापमन ये नकारात शब्द हैं तो जिसमें पाप नहीं है इस प्रकार के सुनाया गया ये चांदों के उपनिषद में आता है तो ये आत्मा अपहत पापमा बिजरो बिमृत्यु बिशोक इस प्रकार के ब्रह्म का लक्षण कहा जाता है इसलिए ईश्वर नित्य शुद्ध ईश्वर हो गया और जीव का क्या स्थिति है पुण्यो वे पुण्य न कर्मणा होती और पापम वे पापे न जीव पुण्य कर्म करेगा तो पुण्य वाला हो जाएगा पाप कर्म करेगा तो पापी हो जाएगा ईश्वर में पाप पुण्य नहीं है किंतु तो जीव में पाप पुण्य आ गया तो इसलिए जीव हो गया अशुद्ध अतः एवं नित्य मुक्तो एवं ईश्वरों नित्य अशुद्ध नित्य अशुद्ध योगा तो संस ईश्वर नित्य अशुद्धि योगा तो अच्छा ठीक है नित्य अशुद्धि योगा तो संसारी इतरह नित्य मुक्त हो गया ईश्वर और नित्य अशुद्धि योग जीव मात्र के उसमें अशुद्धि है नित्य अशुद्धि रहेगा तो नित्य अशुद्धि योगात संसारी इतर तो जीव नित्य अशुद्धि अर्थात जीव मात्र के हमेशा अशुद्धि जी रहेगा ही रहेगा अभी लक्षण भेदो अस्ति तत्र भेदो दृष्ट जहाँ ज्ञानादि भेद है ज्ञान शक्ति कर्म आगे कह दिया उपास्य उपासक अशुद्ध ये सब भेद जहाँ है तत्र भेदो दृष्ट जैसे यथा अश्वहिषय अश्वमिषय में तो इनका लक्षण भिन्न दिखता है तथा तो ज्ञानादि लक्षण भेदात ईश्वराद आत्मनां भेदो अस्ती थी चेत पूर्वपक्ष वाक्य यहाँ तक संग्रहवाक्य में पूर्ण हुआ इसलिए ज्ञानादि लक्षण भेदात त तो ज्ञान शक्ति कर्म इत्यादि ये सब भिन्न होने से ईश्वराद आत्मनाथ जीवात्मनाम, जीवा भेदो अस्ति चेत भिन्न है पूर्वपक्ष यहाँ तक वाक्य हुआ सिद्धांत कहता है कि ना भेद नहीं है पूर्वपक्ष पूछता है कस्मात् क्यों भेद नहीं है सिद्धांत कहता है कि अन्य असो अन्यो अहम अस्मी न स वेद लगे असुरान कहते हैं जो देवताओं का उपासना करता है वो हमारे उपास्य हमसे भिन्न है और हम उपासक उससे भिन्न है जो इस प्रकार की उपासना करता है तो श्रुति कहती है कि वो पशु है पशु है अर्थात तो उसका विवेक बुद्धि नहीं हुआ है पदार्थ क्या है क्या होना चाहिए इस प्रकार उसको स्पष्टता नहीं है तो वो सोचता है कि हम जो शिवजी को पूजा करते हैं वो शिवजी हमसे भिन्न है अलग है इस प्रकार की मान करके पूजा करता है तो अर्थात तो वो भी अभिवेकी है तो हम लोग जो सेवा मतलब उपासना करते हैं पूजा इत्यादि करते हैं ये भिन्न है हमसे इस प्रकार की मान करके नहीं करना है और हम इसी का ही पूजा करना है अर्थात तो हम जिसका उपासना करते हैं वो हम ही है इस प्रकार की जब व्यवहार में आएंगे तो उस प्रकार के अर्थात व्यवहार में हम जल चढ़ाते हैं इस प्रकार के नहीं कि जल सर पे चढ़ाया अगर चढ़ाते तो बहुत ऊंचा बात है <laughs> हो आता है ऐसा जल तो उधर चढ़ाते हैं किंतु मन में ये होना चाहिए कि ये अभिन्न है हमारा ये कोई वास्तव हमसे कोई भिन्न पदार्थ तो नहीं है मन में कुछ अलग है और व्यवहार तो वही होगा अगर मन में धीरे धीरे इस प्रकार की ऊँचा उठेगा उसके लिए व्यवहार धीरे धीरे छूट जाएगा वो इतना कर नहीं पाएगा तो धीरे धीरे वास्तविक साधना धीरे धीरे शरीर से मन मन से बुद्धि इस प्रकार की हो करके चलनी चाहिए तो अर्थात इसलिए कहा जाता है मंदिर में जन्मो हो किंतु मरो मतुधर अर्थात भेद बुद्धि से आरंभ करे सेवा मतलब उपासना किंतु वही अंतर नहीं हो जाना चाहिए अभेद बुद्धि धीरे धीरे आना चाहिए जहां भी प्रणाम करते हैं अभिन्न बुद्धि से अहम इस प्रकार की प्रणाम करना चाहिए धीरे धीरे होगा ये हम भेद बुद्धि रखकर के उपासना तब तक करते हैं जब तक हमको उससे कुछ पाने का इच्छा है क्योंकि अगर हम वही हो जाएंगे जिसका उपासना करते हैं हमारा जो इच्छा है वो देगा क्या अगर हम ही वही है तो हमारा इच्छा हमें पूर्ण करना चाहिए तो जब तक ये कामना कुछ भी रहता इच्छा रहता है तब तक हम भेद बुद्धि से उपासना करते हैं तो ये ध्यान रखे धीरे धीरे हमको कुछ नहीं चाहिए तो उपासना करते हैं क्यों करते हैं शास्त्र कहा है हमको श्रद्धा लगती है हमको अच्छा लगता है इसलिए हम उपासना करते हैं इस प्रकार की बुद्धि जब होगा धीरे धीरे देखेंगे अभेद बुद्धि आएगी अगर कुछ भी सामान्य प्राप्ति का इच्छा है तो अभेद बुद्धि तो बिल्कुल होगा नहीं ये तो तर्क से हम बता दिया क्योंकि अवैध बुद्धि हो जाएगा हमको देंगे कैसे ये बुद्धि नहीं रखनी चाहिए अन्यो असौ अन्यो अहम अस्मिति न स वेद वो ठीक से जानता नहीं पशु एव सदेवान आगे कहते हैं देवता लोग इस प्रकार की जो उपासना करने वाले हैं उसको रक्षा करेंगे उसी प्रकार की बुद्धि दे करके कि ये हमारा सेवक बन करके रहे और दूसरा श्रुति कहते हैं ते क्षय्य लोका भवंती तो बुद्धि से जो उपासना करेंगे वो जो भी लोक प्राप्त करेंगे चाहे जिसका भी उपासना करें भगवान विष्णु का उपासना करें कहते वैकुंठ लोग जाएंगे शिव जी का उपासना करें कहते कैलाश में जाएंगे जहां भी जाइए किंतु क्षय लोका फिर आना पड़ेगा उनका वो लोक क्षय हो जाएगा क्षय क्या सूत्र है क्षय जयो सक्यार्थे अर्थात तो क्षय सक्यम और नाश हो ही जाएगा दूसरा कहते हैं मृत्यु हो स मृत्यु मापनौती इत भेद दृष्टि ही अपोद्य तो जो भेद दर्शन करता है मृत्यु स मृत्यु मापनौती ये वश्यती जो यहाँ नाना इव वास्तव भेद नहीं है किंतु भेद जैसा जो देखता है वो मृत्यु से मृत्यु का अर्थात ये जन्म चक्र में वो चलता है और एकत्व तो प्रतिपादनश्रुत य सहस्रशो विद्यते एकत्व तो को प्रतिपादन करने वाले श्रुति भी सहस्र है द्वैत का निंदा करने वाला श्रुति भी है और एकत्व को कहने वाला श्रुति भी है टीका में अंतर अभिधित सया अनुवदति अन्य दूषण दिखाने के लिए आगे कहते हैं एक तो दूषण कह दिए कि भेद दृष्टि जो करता है उसको तो पुनर्जन्म प्राप्त होता है मृत्यु से मृत्यु चलता रहता है और दूसरा दोष कहते हैं अभिधित सया इसका क्या अर्थ हो जाएगा अविधातुम अभिधातु इसमें एक विशेष सूत्र लगता है रहने अच्छा, पर, पर धा धातु का आकार को इस हो जाएगा फिर आगे सह शार्ध धातु के होकर के स को त तो हो गया अविधित स इस प्रकार के और अभ्यास को लोपो अभ्यासस्य अभ्यासस्य अभ्यास का लोप भी हो जाता है अभी, अभी दूसरा अंतरम अन्य दूषण दिखाने के लिए आगे फिर कहते हैं भाष्य में यदम पूर्व पक्ष ने कह दिया ज्ञानादि लक्षण भेदाद जीव ईश्वर भेद हो जाएंगे सिद्धांत कहता है कि आपने जो कह दिया है ज्ञानादि लक्षण भेद होने से ज्ञान शक्ति कर्म इत्यादि भिन्न होने से जीव ईश्वर भिन्न हो जाएंगे इस विषय में हम यह कहते हैं क्या कहते हैं कि आप जो बात कहते हैं वो ठीक नहीं है क्यों अनभ्युपगमत ऐसा तो स्वीकृत नहीं है हमारे द्वारा अनभ्युपगमात इसके ऊपर विचार दिखाते है टीका में सिद्धांति पूर्व पक्ष को कहता है आप कहते हैं कि ईश्वर से जीव भिन्न है ये जीव क्या पदार्थ है जो कि ईश्वर से भिन्न हो जाएंगे तीन विकल्पों सिद्धांति दिखाता है जीवा किंग बुद्धियादि विशिष्टा चित्त प्रतिबिंबा धर्मित्व न प्रथम विकल्प दिया ये जीव सब कौन है बुद्धियादि विशिष्ट चित्त प्रतिबिंब जैसे कहा जाएगा कि दर्पण विशिष्ट सूर्य प्रतिबिंब अभी उपाधि कौन हो गया दर्पण उसमें सूर्य प्रतिबिंब कहा गया इसी प्रकार की यहाँ कहते हैं यहाँ उपाधि कौन हो गया बुद्धि बुद्धि आदि में चित्त प्रतिबिंब तो यहाँ दो मत आता है वेदांत में एक कहते हैं आभासवाद एक कहते हैं प्रतिबिंबवाद तो यहाँ यह ये वास्तविक प्रतिबिंबवाद को लेकर के टिप्पणी कह रहे हैं प्रतिबिंब होता है दर्पण में प्रतिबिंब नहीं है हम कहते हैं दर्पण में प्रतिबिंब नहीं है तो हमको ये दर्पण में क्यों दिखता है प्रतिबिंब अगर आकाशस्थ सूर्य को हम आ, मतलब प्रतिबिंब नहीं है बिंबो भी बिंब ही है अगर आकाशस्थ सूर्य है हमें ऐसा करके देखना चाहिए हम सामने में दर्पण में क्यों देख रहे हैं तो वेदांति वहां कहते हैं कि हमारा चक्षु से रश्मि जाकर के दर्पण में प्रत्याब्रित होकर के टकरा करके, करके जाकर के सूर्य को ग्रहण करता है हमारा चक्षु का सामर्थ्य से अर्थात वो जाकर के सूर्य को ग्रहण करता है इसलिए वास्तविक हम प्रतिबिंब को नहीं देख रहे हम बिंब को ही देख रहे हैं इसको कहा जाता है प्रतिबिंब वाद वेदांत का ऊंचा मत है सबसे ऊंचा मत क्यों कहते हैं कि ये प्रतिबिंब का स्थिति को ही हम स्वीकार नहीं करते ऐसा कोई पदार्थ तो है ही नहीं कल्पित तो कहते हैं कुछ है नहीं केवल बिंब मात्र ही है चैतन्य मात्र ब्रह्म मात्र ही है अर्थात ये जो जीवक आएगी जीव तो उसका स्वीकार नहीं करते आभासवाद वाले कहेंगे कहेंगे दिखता है सामने में न अगर हम सूर्य को देखते हैं तो कहना चाहिए था कि असौ असौ प्रतिबिंब ऐसा कहना चाहिए हम तो किंतु कहते हैं कि अयम सामने में दिखाते हैं दर्पण में दिखाते हैं तो यहाँ दिखता है कहेंगे यहाँ जो दिखता है यह सत्य है क्या आभासवाद वाले आभासवाद वाले होते हैं बातिकार भगवान तो वो कहते हैं कि ना ये मिथ्या है जिसको हम प्रतिबिंब कहते हैं प्रतिबिंब मिथ्या है वो जानते हैं किन्तु दिखता है इधर जो जीव बोल करके अनुभव होता है जीव का जीव तो मिथ्या है किंतु अनुभव में आता है जैसे रजू में सर्प वो सत्य है मिथ्या है किंतु अनुभव में आता है नहीं आता है इसी प्रकार की ये जो जीव का जीवत्व तो अनुभव होता है मिथ्या है किंतु अनुभव हो रहा है प्रति ये प्रतिबिंबवाद आभा दोनों में अंतर है प्रतिबिंबवाद वाले कहते हैं बिंब में उपाधि का संबंध हो जाता है बिंब बिंब है उसके साथ भ्रांति में उपाधि का संबंध होता है आभासवाद वाले कहते हैं उपाधि में बिंबो का संबंध होता है ये दोनों में अंतर है बिंबो है उसके साथ उपाधि का संबंध हो जाता है बिंबो में महत्व बुद्धि और उपाधि है उपाधि में महत्व बुद्धि हो जाता है उसके साथ बिंबो का संबंध हो जाता है ये दोनों पक्ष ये कहते हैं हाँ। यहाँ वास्तविक प्रतिबिंब मतों को कहते हैं अर्थात बिंब ही बुद्धि में अनुभव हो रहा है चैतन्य ही बिंब बुद्धि में अनुभव हो रहा है आभावाद वाले क्या कहेंगे बुद्धि में चिदाभास हुआ है चिदाभास होना अलग बात है चैतन्य ही प्रविष्ट है ये अलग बात है यहाँ प्रतिबिंबवादों को कहते हैं अर्थात चैतन्य ही बुद्धि में प्रविष्ट है इसको देखिए तीन नंबर चार नंबर टिप्पणी देखिए। चित प्रतिबिंबी बिंब भूता अपिचित चित बिंब तो भूत है चैतन्य होने पर भी अंत प्रविष्टा इव ग्राह्या अंदर में प्रवेश किया हुआ जैसे लगता है जैसे सूर्य बिंब है किंतु दर्पण में प्रवेश किया हुआ जैसे लगता है अभिवेक बुद्धि से जैसे बालक कहता है क्या ची प्रविष्टा एव अच्छा इस समय देखिए तो यहाँ प्रविष्टा एवं है क्या बिंबभूता चीद अंत प्रविष्ट ग्राह्या अतस एव है अच्छा प्रविष्ट एव ग्राह्या अतस् तद प्रविष्ट चित्तस्वरूप इति अर्थात बुद्धि में प्रविष्ट चैतन्य स्वरूप प्रविष्ट एवं जब प्रविष्ट एवं कहेंगे अर्थात वास्तविक चैतन्य बुद्धि का अधिष्ठान तो है नहीं है, है। उसको लेकर के एव कहेंगे और जब ई वो कहेंगे अर्थात वास्तविक संबंध है नहीं ये कल्पना करते हैं, इस प्रकार की घटना है तो वो कहा गया अर्थात वास्तविक अधिष्ठान विद्यमान है इसलिए न उत्तरा असंगति आगे के साथ असंगति नहीं है अर्थात ये कह दिया कि चैतन्य ही बुद्धि में उपलब्ध हो रहा है ये पक्ष हुआ द्वितीय पक्ष आगे टीक अंत प्रविष्ट दूर हो गया अच्छा ना इसमें तो सट करके है अच्छा वहां दूर हो गया अंत प्रविष्ट है वहा आगे टीका में दूसरा किम वेव मनुष्यादि शब्द वाच्यः वाच्य सचितिका देहा देव मनुष्यादि शब्द वाच्य देव मनुष्य इस प्रकार के शब्द का जो वाच्य है वाच्य अर्थात तो उसको चिदाभाषा को ले लेते हैं इसलिए टिप्पणीकार कहेगा प्रथम पक्ष में चिदाभाषा नहीं लेना है प्रथम पक्ष में चिदाभास लेंगे तो द्वितीय पक्ष के साथ ये पुनरुक्ति हो जाएगा तो इसलिए कहते हैं द्वितीय पक्ष जो हो गया वो देव मनुष्यदि शब्द वाच्य सचितिका यह चिदाभास तो अर्थात तो ये अवच्छेदवाद वाचस्पति मतों को लेकर कहते हैं पांच नंबर टिप्पणी दे दिया अवच्छेद अर्थात तो ये जो बुद्धि होगी बुद्धि अवच्छिन्न चैतन्य इस प्रकार की कहा जाएगा चिदाभास वास्तविक नहीं है बुद्धि अवच्छिन्न चैतन्य कहते हैं चिति का देहा हा। ये द्वितीय पक्ष हो गया और तृतीय हो गया ये बुद्धि अवच्छिन्न चैतन्य इसको थोड़ा और स्पष्ट करते हैं जैसे घट मिट्टी से बना हुआ है तो मिट्टी में बनाया गया घट के अंदर में हम मिट्टी भरे हैं अभी जिस मिट्टी से घट बना हुआ है और घट के अंदर जो मिट्टी भरा गया है ये दोनों एक ही है क्या नहीं है जब कहा जाता है कि बुद्धि अवच्छिन्न चैतन्य जीव है तो वहाँ बुद्धि अवच्छिन्न अर्थात जिस चैतन्य से बुद्धि बना हुआ है जैसे जिस मिट्टी से घटो बना हुआ है इस प्रकार के वाचस्पति मत में बुद्धि अवच्छिन्न चैतन्य जीव अर्थात जिस अवच्छिन्न से जिस चैतन्य से बुद्धि बना हुआ है चैतन्य चैतन्य में अविद्या अविद्या का रूपांतरण हो जाएगा बुद्धि जब सुसुप्ति से बाहर आते हैं पहले बुद्धि तो ये बुद्धि जिस अभि चैतन्य से बना उसको जीव शब्द से कह देते हैं ये हो गया द्वितीय और तृतीय पक्ष कहते हैं तृतीय विलक्षण भेद भिन्न चेतन विलक्षण है निरूपाधिक भेदे न भिन्न उपाधि भेद से भिन्न होगा तब तक तो कहा जाएगा वास्तव भिन्न नहीं है किंतु निरुपाधिक भेदे भिन्न होगा कोई उपाधि नहीं है दो अलग अलग पदार्थ हैं तो ये वास्तव भिन्न माना जाएगा सोपाधिक भिन्न और निरुपाधिक भिन्न अलग है जैसे एक स्फटिका है तो वो स्फटिका हम अभी देखे ये स्वच्छ दिख रहा है और फिर कुछ समय बाद आकर देखे स्फटिका लाल दिख रहा है अब ये भिन्न दिखा किंतु वास्तविक वह अलग हो गया नहीं हो गया क्योंकि उसके पास कोई रक्त को है इसको कहते हैं सोपाधिक भिन्न हुआ किंतु एक जगह में देखे के स्वच्छ स्फटिका है और बाद में आके देखे रक्तस्फटिका है उसके पास में कोई उपाधि नहीं है तो ये जो अभी रक्तस्फटिका है ये स्फटिका में रक्तत्व कोई उपाधि के चलते है ना निरूपाधिक है जहाँ निरुपाधिक भिन्न हो जाएगा वहाँ वास्तव भेद मानना पड़ेगा तो यहां विकल्प करते हैं निरुपाधिक भिन्न चेतन अर्थात तो वास्तव भेद है ये तीन प्रकार की कर दिए छह नंबर टिप्पणी यहाँ दिए हैं इसको फिर आगे पाठ में देखेंगे सम होगा तो शिव जी की कृपा हुई तो आगे तो तीन दिन ना तीन दिन अवकाश कल से ओम ओ सानो मित्र ृहस्पतिष्णुरुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु अमेर प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष वादी शुरू